नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हम लोग यहाँ पर ताज होटल में विशेष वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस हो रहा है जिसमें बहुत सारे कंपनीज और एन आए हुए हैं और हर व्यक्ति को जो है एथिकल अवार्ड्स मिल रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान हैं उनसे हम जानेंगे उन्हीं के बारे में और उन्हें किस टाइप का अवॉर्ड मिला और किस काम के लिए मिला उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से अली जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार असलकुम और सताल सबको आ, मेरा नाम अली है मैं इंडिया बुल्स फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ और इंडिया बुल्स फाउंडेशन इंडिया बुल्स ग्रुप कंपनी का एक सी एस आर भाग है जिसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डिपार्टमेंट दो से है और अभी एक मैंडेट्री हो गया है गवर्नमेंट ने मैंडिट्री कर दिया है कि दो कंपनी uh, के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस डिपार्टमेंट में लगाए जाएं। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर सोसाइटी के प्रति कम्युनिटी के प्रति जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो भी मुहिम छेड़ना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं जैसे इंडिया बल्स फाउंडेशन हेल्थ केयर में है एजुकेशन सैनिटेशन रूरल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और आपके डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब चीज़ों में है तो ये सब क्षेत्र में हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि ये कम्युनिटी की मांग है ये रूरल इंडिया की मांग है ये अरबिन पुअर की भी मांग है उस हिसाब से तो हेल्थ केयर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आज सत्रह वैन सेवेंटीन वैन हैं जहाँ पे हम महाराष्ट्र में चलाते हैं चार क्लिनिक्स हैं और हम सिक्स हंड्रेड छः सौ बच्चों का फ्री कम्प्लीटली फ्री ऑपरेशन कराते हैं क्लेफ्ट और पैलेट सर्जरी में छः सिटीज़ सिक्स सिटीज़ सिक्स स्टेट्स इन इंडिया में तो ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा मुहिम जो हमने छोड़े हैं हेल्थ केयर में और एजुकेशन में हम 300 बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं हमने स्कूल बैग्स दिए हुए हैं हम 31 स्कूल्स को ई e लर्निंग देते हैं और एक हमारा एक नया अभी हम लोग ने छेड़ा है मुहिम वो है ग्रीन सोल्स करके जिन बच्चों लोगों के पास चप्पलें नहीं हैं तो उनको हम चप्पलें प्राप्त कराते हैं रूरल इंडिया में दो हज़ार बच्चे हैं जिनको हमने ये कराए हैं साथ ही में हमने सैनिटेशन में कुमट करके एक हमारा एक, एक सैनिटरी नैपकिन का एक इनिशिएटिव भी है जहां पर हम बीस हज़ार लड़कियों को एक साल का पूरा पैक हम देते हैं एक सैनिटरी नेपकिन का वैसा न्यूट्रिशन में है हम लोग जो कुपोषण के लिए हम जो यहाँ पे जिसको फाइट करना चाह रहे हैं हम तो उसके लिए हमारे पास पौष्टिक आहार करके एक एक केजी का एक आ, पैकेट है जहाँ पे कुपोषण हम जिसको हम मार्ग मार्ग मार्गिनाना चाहते हैं तो ऐसा करके हमारे पास हमने तीन जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों हैं तो उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं स्क्वाश में पावर लिफ्टिंग में और बैडमिंटन में तो आज आप देखें भारतवर्ष हमारा ओलंपिक्स में पारा ओलंपिक्स में भी कितना नाम कमा रहा है तो अगर हम बच्चों को स्कूल से अगर स्पोर्ट्स में उनको उनकी उनके दिल में जागृत अगर लाएं और उनको इंटरेस्ट जगाएं उस स्पोर्ट्स में तो वो बहुत अच्छा रहेगा और उनको आगे तक लेके जाए ऐसे नहीं कि बस स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट जगा के रखें उनको आगे तक लेके जाए उनका हार्ट पकड़ें उनका हैंडवोल करें ट्रेनिंग सही तरह की ट्रेनिंग सही तरह के डाइट सही तरह के जिम और जो डेवलपमेंट उनका जो होता है ए टू जेड उनका जो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उस हिसाब से अलीसा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपकी कंपनी जो है ये कॉपोरेट सेक्टर में होते हुए सोशल वर्क में कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा सुन के बहुत ही अच्छा जो इनिशिएटिव आपने दिखाया है और वर्क कर रहे हैं और सभी को सपोर्ट मिल रहा है चाहे छोटा हो बड़ा हो उसको अपने हिसाब से जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसको पूरी तरह से आप सपोर्ट करते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपके इस कार्य को जानकर आइये मैं आगे बढ़ते हुए एक बात पूछना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए मैं आ, मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आ, मेरे दो आ, बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की और आ, आप अगर अगर कोई मुझे पूछता है कि सी क्यों तो मैं बोलता हूं कि सोशल वर्क क्यों तो मैं बोलता हूं कि भाई सोशल वर्क आप चूज़ नहीं करते हो सोशल वर्क आपको चूज़ करता है तो ये एक ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट है ये एक ऐसा विषय है और ये एक ऐसा आ, काम है काम नहीं एक पैशन है अगर इसमें आप आप काम करके अगर काम करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा अगर आपके पास पैशन है तो आप कहीं कब हिमालय तक चले जाएंगे इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि सीएसआर ने मेरे को लगता है कि सोशल वर्क ने मुझे चूज़ किया है और मैं भगवान का ईश्वर का बहुत बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे प्रति और मेरे द्वारा अगर थोड़ा भी और छोटा भी अच्छा काम अगर हुआ है तो उसके गुण मुझे ही मिलेंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सबको इस तरह से एक एक मौका दे या यू नो उस हिसाब से बनाए कि छोटा या बड़ा अच्छा काम करें वैसा अली साहब एक और बात आपके परिवार में सबसे प्यारा कौन लगता है आपको और क्यों <laughs> बड़ी मुश्किल बात कर दी आपने अब और अगर मेरे फैमिली मेंबर्स और परिवार मेरे अगर सुन रहे होंगे <laughs> तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये मैं तो मेरे पास तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं है कि मैं उनके नाम ले लूँ तो किसी को खराब नहीं लगे आ, नहीं आ, मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि जैसे अपने दिल में आ, राइट पेंट्रिकल और लेफ्ट पेंट्रिकल है वैसे मेरे दो बच्चे हैं भगवान ने ईश्वर ने दो कान दिए दो आंख दिए दो हाथ दिए हैं और दो पैर दिए हैं भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए हैं हम दो आँखों के बिना नहीं रह सकते दो कान के बिना नहीं रह सकते और मैं उन्हें दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकता तो ये चलिए बहुत ही अच्छा लगेगा और रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा जैसे आपने इतना प्यार अपने बच्चों के लिए दिखाया है तो उन बच्चों को अगर मैं कहूँ रेडियो के माध्यम से एक गाना डेडिकेट करना चाहे तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उन्हें आ, मुझे एक गाना या, याद याद नहीं आ रहा लेकिन ये बहुत तारे ज़मीं पर वाला का एक गाना था और वो गाना मुझे बहुत बड़े याद लग है बहुत बहुत और दूसरा एक बहुत अच्छा गाना है जंगल जंगल जो जंग, जंगल बुक का जो गाना है वो भी बहुत मुझे बहुत प्यारा है तो मैं वो एक गाना जो है वो मैं बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा मैं और वो सबसे फेवरेट गाना है बहुत से बच्चों का मेरा भी एक टाइम रहा करता था जोई जोई जोई। पेड़ों में ताली बजी पत्तों की सीटी बजी जोई जोई जोई। अजी हसी मची जोई जोई जोई। बच्चों की मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा जंगल जंगल बात चली है बहुत ही पुराना बहुत ही टीवी वी में काफ़ी बच्चों को पसंद आता था बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया और हमारे श्रोतागण भी इसको सुनकर शायद कुछ पीछे फ्लैशबैक हो रहे होंगे अपनी यादें ताज़ा कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा आप ये गाना जो है आपने याद कराया अपने बच्चों के लिए और आपको भी पसंद है ये गाना तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि अली साहब जो है बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किया उन्होंने और राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई बहनों में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर आपने दिल से करा है कितना भी एक रुपया भी अगर दिया है वो बड़ी चीज़ है और एक करोड़ भी दिया है वो बड़ी चीज़ है लेकिन दिल से एक एक एक, एक, एक अंग्रेज़ी में कहावत है वट इज़ वट इज़ गिविंग यू मस्ट गिव टू लिव तो अगर आप देंगे अगर आप दान करेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे ट्रस्ट में भरोसा रखें आपको ही अच्छा लगेगा सुकून आपको ही आएगा और किसी को नहीं दे दिल से दे <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कुदरत भी हमें यही सिखाता है कि सिर्फ देना है <laughs> अगर लेने की आप सोचते हो तो फिर आप शायद इस दुनिया में खुश नहीं रह पाएंगे तो बहुत ही अच्छा जो मैसेज है अली साहब ने हमें दिया है और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको ये सब कुछ करने के लिए कौन प्रेरणा देता है उनका नाम ज़रूर बताइए ये आम, <laughs> मैं बोलता हूँ ये एक ईश्वर और मैं यहाँ पर एक मुझे अगर मैं आपको कहूँ ये ईश्वर ही है जो मुझे प्रेरणा देता है ये भगवान है जो मुझे हर दिन सुबह उठ के मैं जो जिस लगन जिस पैशन के लिए मैं जो जो बात किया हूँ मुझे लगता है कि मेरे को ऊपर वाले से ही ये प्रेरणा मिलती है ऊपर वाले से ये लगन मिलता है और जब मैं बच्चों और लोगों का प्रेम श्रद्धा स्नेह देखता हूँ मेरे प्रति जब मैं कुछ भी छोटा करता हूँ और जब उन्हों मेरे लिए दुआ करते हैं जब उन्हें मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मेरा छाती चारी चालीस इंच का हो जाता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो यही प्रेरणा यही खुशी आप पैसों में नहीं तोल सकते कभी भी नहीं तोल सकते तो ये आप अपनी प्रेरणा बनाए तो आप देखिए कहाँ ऊंचाई तक आप जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अली साहब हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और डाउन टू द अर्थ मैं कहूँगा जमीन से जुड़े हुए हैं आप जितना देते हैं उतना आपको मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है और जहाँ जरूरत है वहाँ अगर देते हैं तो दुआएं बहुत मिलती हैं तो मैं बहुत ही अच्छा लगा हमें अली साहब हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर आपने अपनी बातें बताएं हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो A sun, a rainbow forming, cheer, joy and great fun. देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप के उतरे धूपन को सुनहरा सा मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये। जमी दिया में दिया, और, दिया में सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगो भरी पिचकारी जैसे कितनी या की प्यारी जैसे बिना प्यारा रिश्ता कोई ये तो आशा खुशियों की नहर है कौन जाए ये तारी जमीन देखो रातों के ये तो किसी ते से उगे हैं ये तो बिया की खुशबू है बागों से बह चले जैसे में कांचूरी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके है पवन के जीवन के ये तो सुर है चमन के खो न जाए तारे जमीन पर मोहल्ले किरानक कलियां हैं जैसे खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये हैं बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न ये On the earth.